ओ भद्रं कर्णे स्नयाम देवा भद्रम पश्येम्शा स्थिर सुवासस्तमेम देविता जदायु शाति शांति शाति अथर्वेदी मुंडकोपनिषद तृतीय मुंडक द्वितीय खंड के अष्टम मंत्र तक तो कुछ विचार हो गया जिसमें षष्ठ मंत्र सप्तम मंत्र अष्टम मंत्र ज्ञानी के विषय विशे में विशेष बात की है तीनों मंत्रों ने वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता था संसाद शुद्ध सत्व ते ब्रह्म लोक पर सर्गे षष्ट मंत्र वैसे कहा जिनको वेदांत जन्य जो विज्ञान हो गया हो हम ब्रह्स्त्री मान वेदांत तत्व तो में बोलता है तुम वही परमात्मा हो बोलता है मैं ब्रह्म हूं यह ज्ञान जिनको हो गया हो अर्थ निश्चित है जितना मैं मनुष्य हूं निश्चित हो रखा है इतना ही मैं ब्रह्म हूं यह निश्चित हो जाए जिसको वो ज्ञानी होता है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यासार संयास भी हो कर्म का परित्याग लोके द्वितीय पुत्र का परित्याग और साधन के सहित सागर का परित्याग गया वेदांत विज्ञान से हो गया है विषय निश्चित हो गया है और संन्यास के कारण से अंतकल शुद्ध हो गया है ते ब्रह्म लोकेश पर जब अंतिम समय होगा शरीरपात होगा तो ब्रह्म में एक हो जाते हैं परामृता परम अमृत स्वरूप होते हुए परिमुच्य सर्वे सबके सब के सभी ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं फिर तो जन्म मर्म के चक्र में नहीं पड़ेंगे ये षष्ट मंत्र था सप्तम मंत्र भी इसी प्रकार का था गता कला पं, कला पंचदश प्रतिष्ठा देवास प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमश्चात्मा परे व्य सर्व एक यथा जो पंचदश कलाएं थी नाम को छोड़कर बाकी जो कलाएं माने एक अवैध जो बने थे प्राणादि जो सृष्टि शरी, शरीर का सब के सब अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं उसके और जो देवता अनुग्रह कर इंद्रियों को अनुग्रह करने के लिए आदित्यादि देवता अंश रूप से आए हुए थे वो भी अपने अपने देवताओं को चले जाते हैं अंशी में चले जाते हैं और कर्म जो भी उसको प्रारब्ध छोड़कर के प्रारब्ध तो भोग से समाप्त हो गया है बाकी जो संचित या आगामी कर्म थे और वह सबके सब और विज्ञान में आत्मा या बुद्धि के सहित जो आत्मा है जीवात्मा जो बना हुआ है पर आत्मा में एक हो जाते हैं सबके सब कैसे एक होते हैं तो इसका अष्टम मंत्र में प्रतिपादन किया यथा नध्य सिंध्यना समुद्रे अस्तम गुपे विह तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त था। जैसे वो वास्तव में समुद्र से आई हुई होती है समुद्र में लीन हो जाती है देखा जाए तो समुद्र ही है इनका उदम स्थान समुद्र से बाष्पीकरण होकर के ऊपर आया हुआ जो बादल के रूप में आया वही जल बरसा तो पहाड़ों के शिखरों में बरसने के बाद में कण कण मिल करके धारा बन गया बनते बनते एक स्रोत बन गया फिर नदी बन गई किसी का नाम गंगा रख दिया किसी का यमुना रखा किसी का कावेरी इत्यादि नाम पड़ा नाम आ गए पहले नाम नहीं था अब नाम मिल गया और आकृति अलग अलग ढंग के आकृति बन गई टेढ़ी मेढ़ी आकृति कोई बड़ी कोई छोटी नदिया नाम नाम और रूप दो लग गए उनमें पहले समुद्र नाम से कहा जाता था अब वो समुद्र से भिन्न नाम में प्रयोग होने लगे भिन्न आकृति देखने लग गई मारे ये जीवात्मा की स्थिति वैसी ही है ये कहना चाहते है तो आगे फिर चलते चलते चलते एक दिन वो समुद्र में ही पहुंचेंगे अपने नाम रूप को खो जाते हैं, वहां जाने का नाम रूप भी आया अब गंगा में गंगा सागर में मिलने के बाद गंगा का नाम कोई नहीं लेते वहा सागर हो जाता है वो सागर से आया हुआ चलता सागर में पहुंचा इसी प्रकार ये जो जीव भी ऐसा ही है उस परमात्मा से ही उपाधि के कारण यहां दिख रहा था उपाधि हटने बाद परमात्मा रूपी हो जाता है, उपाधि के कारण इसको नाम मिल गया था जीव नाम मिल गया था उसकी आकृति छोटे से आकृति दिखता किंतु अब वो व्यापकता में अपने आप में पहुंच जाएगा एक उपाधि को हटाने के लिए साधना करनी है आत्मा प्राप्ति के लिए कोई साधना नहीं है उपाधि हटाने के उपाधि क्यों आई अज्ञान के कारण अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है बात इतनी ये यह यहां तक हो गया था आगे मंत्र है स यो हई तत्परम ब्रह्म भेद ब्रह्म नाशिया ब्रह्म विवती तरति शोकम नमुआंथी वो विमुक्मृत सो हव तत्म ब्रह्म वेद ब्रह्म नाश्या भवति तरति शोकम तरति पापमान गुहा ग्रंथिभ्यो मुक्तो मृतोती तो फल बताते हैं सहयो हवई परमं परम ब्रह्म वेद जो कोई भी हो या कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है जो भी अपने साधना के माध्यम से वो जो परमात्मा को जान लेता है वही मैं हूं करके जान लेता है ऐसा जानता है वो ब्रह्म ही वह ब्रह्म वेद ब्रह्म ही वह ब्रह्म को जानने वाला वो ब्रह्म ही हो जाएगा ब्रह्म ही हो जाता है नाश्य कुले अश्य कुले कुल न नवती इसलिए ब्रह्मव्यता के कुल में अब्रम्हव्यता व्यक्ता कोई नहीं होगा सभी ब्रह्म होंगे माने कुल दो प्रकार के कुल है विद्या और जन्मना वंश दो प्रकार से चलता है एक विद्या वंश एक जन्म वंश पिता से पुत्र आदि की संबंध जो तो चलता है वो जन्म जन्मना वंश है और गुरु शिष्य परंपरा जो चले ये भी एक वंश है ये परंपरा क्या है ये विद्या वंश है ये जन्मना वंश नहीं विद्या वंश है तो वो अश्र अश्य अभ्रमित अश्य कुल अभ्रमपित नवती इसके कुल में जो ब्रह्मता के जो कुल होगा उसके कुल जो परंपरा है चाहे जन्म से हो चाहे विद्या से हो चाहे सब परंपरा चली हो उस कुल में अबित व्यक्ति कोई नहीं होगा सब ब्रह्मिकता ही निकलेंगे। निकलेगी संदान सभी ऐसे चलते जा, पीढ़ी चूढ़ी चलती जाएगी ये कहा और फल क्या होगा ब्रह्म को जानने के लिए तारत शोक इष्ट वियोग जो शोक होता है हमारे पास इष्ट पदार्थ है नष्ट हो गया किसी ने चोरी कर दी कुछ कर दिया या हमारे से ठक के ले लिया हमें दुख होता है इष्ट वियोग से दुख होता है अनिष्ट के संबंध से दुख होता है और इष्ट के वियोग से दुख होता है दोनों ही दुख देने वाले हैं अनिष्ट पदार्थ आने पर दुख देगा और इष्ट पदार्थ जाने पर दुख देता है दोनों ही दुख देने वाले हैं असली बात यह है तो इष्ट वियोग जन्य जो दुख है इष्ट पदार्थ के हो जाने, किसी भी निमित्ते से वियोग हो गया किसी में छीन के ले गया चोरी हो गई अथवा नष्ट हो गया कोई भी कारण बना तो हमें कष्ट होता है तरत शोकम या या शोक से मुक्त हो जाता है कौन तो जो जो हो होगा इष्ट वियोग से होने वाला दुख से मुक्त हो जाता है क्यों उसके दृष्टि में इष्टा ये की आत्मा ही था मिल गया बाकी कोई है वो आत्मव्यता है संसार के विषय में इष्ट मानता ही नहीं वो तरत शोकम शोक को पार कर जाता है इष्टियोग शोक को पार कर जाता है दुख को पार करता है तरत ही पापमान पाप को भी पार कर जाता है पापमान धर्म धर्म दोनों से अलग हो जाता है या पाप शब्द करता धर्म और अधर्म दोनों ही है वेदांत में पाप शब्द जहां आएगा दोनों को लिया जाएगा ये दोनों बंधन के कारण है धर्म भी बंधन के कारण है और पाप भी बंधन के कारण है एक नारकीय शरीर से बांधेगा तो एक स्वर्गीय शरीर से बांधेगा शरीर जन्म मरण के चक्कर तो रहेगा ही चाहे धर्म हो चाहे पाप हो तर पाप मानम पाप को भी पार कर जाता धर्म धर्म को भी पार कर जाता है जो होगा कहा? गुहा ग्रंथि भी बहुत ही हृदय में जो ग्रंथी पड़ी हुई है जो जड़ और चेतन के तादाद में कहते हैं ये शरीर आदि में जो अहम बुद्धि है जड़ और चेतन की तादाद गुहा ग्रंथी है गुहा माने हृदय गुहा बोलते हृदय आकाश को गुहा कहा एक ग्रंथी पड़ी हुई है जड़ और चेतन की ग्रंथी जड़ में चेतन तो बुद्धि है चेतन हो हो में होने से एक ग्रंथि है ये ग्रंथी से मुक्त हो जाता है अब अपने चेतन अंश रहे में रहेगा जड़ को में नहीं मानेगा यह कहा गुहा ग्रंथि विमुक्तों गुहा ग्रंथी जो जड़ और चेतन शरीर और आत्मा के जो तादाद में होकर के चल रहा है ये तादाद में से मुक्त होगा मैंने अपने को बिल्कुल अलग देखेगा जैसे मकान देखने वाला व्यक्ति मकान से अलग होगा उसी प्रकार शरीर को देखने वाला शरीर से बिल्कुल अपने को अलग मानेगा ये जर, जर मैं जरिश जड़ शरीर में नहीं हूं मैं चेतन शुद्ध आत्मा हूं ऐसे भाव में पहुंचेगा मुक्त होगा और अमृतो भवती और अमर हो जाता है जब तक ज्ञान नहीं हुआ था ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ तब तक अपने को मरने वाला समझता था क्योंकि एक जो ग्रंथी थी जल चेतन की ग्रंथी दादात्म जो था अपना अध्यास बना हुआ था वो अत्यास हट गया तो अमर अपने को अमर समझता है अमृत तो हो भगवती वह अमर हो जाता है आत्मा मरने वाला है ही नहीं वो तो शरीर के साथ एकता करके अपने को मरने वाला समझता था मान्यता लाई थी किंतु अब शरीर से एकता हटाई तो अमर अपने स्वरूप जानता है अपने को अमर समझता है अमृतो भगवती ऐसा कहा विघ्न प्रसिद्धा जो कल्याण मार्ग में चलता है उसमें बहुत विघ्न आते हैं ऐसा प्रसिद्ध है लोग में श्रेयसी कल्याण मार्ग में बहादुर अनेके विघ्न प्रसिद्ध आप अनेक विघ्न होते हैं प्रसिद्ध है लोग में बोलते हैं टिप्पणी तीन नंबर है न? प्रसिद्ध तथा चिद्धि लोक में ऐसी प्रसिद्धि है कल्याण मार्ग में चलने वालों के लिए बहुत सारे विघ्न आते हैं ऐसा ऐसी प्रसिद्धि है तो कहा श्रेयांशी बहु विघ्निवंती महतामी ऐसा कहा एक टिप्पणी में कई स्मृतियों में कहीं कहा श्रेयांशी बहु विघ्नि बहु विघ्न यु श्रेयसु ते श्रेयांशी तानी श्रेयांशी बहुत विघ्न आते हैं कल्याण मार्ग में बहुत सारे विघ्न आते हैं भवंती महतम अपनी बड़े बुद्धिमानों को भी विघ्न आते हैं कहा सामान्य जनों की बात नहीं जो अच्छे, अच्छे काम में चलता है चल रहा है उसके लिए विघ्न बहुत है महतम अपी बहुत बहुत विघ्नानी बहु, भवंती श्रेयांशी कल्याण मार्ग में चलने वाले के लिए जो बुद्धिमान है भवंती महाताम अभी क्या महापुरुष जो होते हैं बड़े बड़े बुद्धिमान उनके भी बिघ्न आते हैं बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध है कहा श्रेयांशी बहु विघ्ना महतामी ऐसे कहा है अच्छा भाष्य में कहते हैं ननु श्रेयसी अनेके विघ्न प्रसिद्ध कल्याण मार्ग में अनेक विघ्न प्रसिद्ध है अच्छा अतः क्लेशा अन्नतमेन अन्न वा देवादी ब्रह्मविद्या ब्रह्मविद्यामृत न ब्रह्मेद ब्रह्म जो कहा था इसके ऊपर भी शंका है ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है कहा है किंतु ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी कोई विघ्न आ सकता है वो ब्रह्म नहीं हो सकता ऐसी शंका उठा रहे है शंका पूर्वादी श्रेषि अनेक विघ्न प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोगों में आता इसलिए क्लेशा नाम जो तो पंच क्लेश हैं उनमें से कोई क्लेश सता देगा इसको ब्रह्म ज्ञान होने के बाद पूर्वादि शंका अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश पंचक्लेश योग सूत्र में कहा है अविद्या अविद्यामिता राग द्वेष द्वेश अविनिवेश क्लेश एक अविद्या नाम का क्लेश है दूसरा अस्मिता नाम का क्लेश है तीसरा राग चौथा द्वेश पांचवा वो अविद्या क्या है अनित्य सूची दुख अनात्म सु आत्मख्यातिर अविद्या योग सूत्र में कहा है जो अनित्य में नित्य बुद्धि होना शरीरादि अनित्य है उसमें हम नित्य के समझ रहे हैं दूसरे को उपदेश देगा मरने वाला है अपने शरीर के बारे में नहीं सोचता मरने वाला हूं अगर मरने वाला हूं करके सोचता गलत काम कभी भी नहीं करता अच्छा मृत्यु सामने है दिखता उसको गलत कर्म नहीं करता किन्तु कर रहा स्वयं करेगा दूसरे को बोलेगा गलत नहीं करना चाहिए यह अविद्या अनित्य में नित्य बुद्धि को अविद्या कहते हैं दूसरा ये असुचि अपवित्र में पवित्र बुद्धि ये शरीर इतना अपवित्र है हड्डी मांस का लोथा पड़ा हुआ है एक हड्डी रास्ते में तो हम रास्ता काट के चलते और इसको ढोकर के चल रहे हैं। और पवित्र मानते हैं असुचि में शुचि बुद्धि होना पवित्र अपवित्र में पवित्र बुद्धि होना अनित्य में नित्य बुद्धि होना दुख में सुख बुद्धि होना ये विषयों में जो सुख बुद्धि है ना आखिर में दुख मिलता है दुख में सुख बुद्धि होना और अनात्मा में आत्मबुद्धि होना जो शरीर अनात्मा है इसमें आत्मबुद्धि करके बैठा हुआ है ये चार बातों जहा होती है उसको कहते हैं अविद्या अनित्य सूचि दुख अनात्म सु, नित्य सूचि सुख सुख आत्मबुद्धि अविद्या ऐसा सूत्र है और अस्मिता क्या है दृक शक्ति और दर्शन शक्ति दो शक्ति है एक दृक् दृष्टा है एक दृश्य है यहां देखते हैं तो ऐसी स्थिति है हम देखने वाले हैं और ये देखे देखा जाता है जैसे मकान देखा जाता है वैसे शरीर देखा जाता है दृग्दर्शन शक्ति और एकात्मता है एवं अस्मिता ये जो जड़ और चेतन है यहां दो तत्व तो है जो दृक्शक्ति है और दर्शन शक्ति दो है एक दृष्टा है एक दृश्य है ये दोनों में जो एकात्मता हो रखी है इसी का नाम है अस्मिता मैं यही हूं ऐसी जो बुद्धि हो रही है इसी का नाम है अस्मिता अविद्या अस्मिता राग सुखाम सुखानुसा राग सूत्र हाँ। है जो सुख के लिए प्रयोजन मान के चलता है उसको राग उस विषय में राग होता है आसक्ति होती है सुख के तरफ ले जाने वाले को राग बोलते हैं और दुखानुष द्वेषाह दुख के तरफ ले जाने वाला जो वस्तु होंगे वो द्वेष दुख के साधन दुख के तरफ ले जाएंगे दुख -दु -दु के साधन में द्वेष करता है व्यक्ति द्वेषाह हाँ, यही है और अविनिवेश होता है स्वरसवाही विदुषोपी ही दृहप प्रत्यय जो एक स्वाभाविक चल रहा है अनाधिकाल से जैसे मरने का डर सबको है किसी को बोल दे तू तो मरने वाला है तो कहेगा मैं क्यों मरूंगा तू तो मरेगा गाली देगा मानेगा मरने का डर बना हुआ है ये जो स्वरसवाही प्रत्यय है स्वाभाविक जो चलता है चलने वाला जो बड़े बड़े विद्वानों के भी है यह डर मरने आदि का डर है ऐसे डर को कहते हैं अविवेश शरीर के विषय को लेकर के डरता है मरने का डर सबको है। अविनिवेश कहते हैं पंच क्लेश कोई ना कोई क्लेश लग जाएगा ज्ञान होने के बाद भी ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म नहीं हो सकता यह पूर्व आदि की शंका यही शंका में है नम श्रेय से अनेक विघना कल्याण मार्ग में अनेक विघ्न होते हैं प्रसिद्ध है तो लोक में प्रसिद्धि है श्रीआमसी बहु विघ्न महताम ऐसा कहा है लोक में अतः अन्यतम क्लेशान पांच में से कोई एक क्लेश अन्यतम क्लेश चाहे अविद्या हो चाहे अस्मिता हो चाहे राग हो चाहे द्वेष हो चाहे अविद्वेश हो न कोई एक क्लेश आ गया तो मुक्ति नहीं होगी उसकी ज्ञान होने पर भी मुक्ति नहीं हो पाएगी यह शंका है अन्यतमेना अथवा अन्य नवा देवादीना अथवा बहुत सारे देवताएं विघ्न करने के लिए बैठे हुए हैं बहुत सारे देवता है देवताओं को कभी प्रिय नहीं कि अपने जो सेवक को अपने से ऊपर बना दे मनुष्य देवताओं के सेवक हैं। उनके लिए पूजा करते हैं हवन करते हैं स्वाहा स्वाहा करते हैं उनको खाना मिलता है भोजन पानी मिलता है अगर ये मुक्त हो जाए तो उनके यहां से खाना कौन पहुंचाएगा देवताओं को प्रिय नहीं है देवता लोग विघ्न कर सकते हैं मुक्ति के लिए ज्ञान होने पर भी गुरुवादी की शंका अन्य देवादि विघड़ित हो जो विघड़ित हुआ ब्रह्मविद अभी ब्रह्मविद्ता तो हो गया ब्रह्मज्ञान हो गया है फिर भी उसके बाद विघ्न पड़ गया चाहे कोई क्लेश सता रहे उसको अविद्या राग से कोई एक क्लेश हो या देवादियों को परेशानी आ गई विघ्न कर दिया देवताओं ने ऐसा होने पर ब्रह्मविद अपनी भी अन्यम मृतो ग मुक्ति नहीं, मिल नहीं होगी अन्य गति को जाएगा स्वर्ग आदि कहीं जाएगा मरने के बाद मरने के पश्चात देहपात के पश्चात अन्य गति को प्राप्त होगा न ये जो ब्रह्म वेदी भा ऐसा नहीं घटेगा यार ब्रह्म नहीं हो पाएगा यह शंका है ये कहा कले नाम अन्यतमे नी है ना अज्ञात अविद्यादि नाम योग सूत्र पढ़ना पड़ेगा पंच क्लेष समझने के लिए समझने अविद्या इसको राष कहते हैं योग सूत्र में बात है वो और पांच में कहा अथवा देवता किसी अन्य देवताओं ने विघ्न कर दिया ब्रह्म हो चुका है फिर भी विघ्न डाल दिया मुक्ति के लिए ऐसा हो सकता है मुक्ति कहां मिल है कोई गति होगी कहा था यही देवता कैसे विघ्न करते हैं वृद्धार्ण उपनिषद में पश्चाई कहते हैं श्रुति में कहा एसाम तन्न प्रियम य मनुष्य विद्युति श्रुति है वृद्धारुण श्रुति है ये तेषा देवान इन देवताओं को प्रिय नहीं है ये मनुष्य मुक्त हो जाए मनुष्य तो देव देवताओं के पशु है कहा तो प्रियम इन देवताओं को वो प्रिय नहीं है टिप्पणी कार ने कहा ऐसे वृद्धारण श्रुति है वह प्रिय नहीं है क्या यदि मनुष्य विद्युत जो मनुष्य लोग जान सके उस आत्मा को तो प्रिय नहीं विघ्न जरूर डाले इसलिए हम लोग जब शुरू में और अंत में शांति मंत्र को पढ़ते हैं कि देवता लोग विघ्न न डाले इसके लिए ऐसा कहा है इसलिए कोई ना कोई विघ्न पड़ जाएगा ब्रह्मज्ञान होने पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी उसको अन्य कोई गति को प्राप्त होगा ये शंका हो गई थी तो उस शंका के लिए अखंडन करते न ब्रह्मवेद ब्रह्मवेद और ब्रह्म ही अभवती स्मृति बोलना चाहते हैं न सिद्धांत कहते हैं ना नद्या एवं सर्व प्रतिबंध से अपने तत्व ज्ञान से सारे प्रतिबंध हट चुके हैं ज्ञान के बाद कोई प्रतिबंध आना संभव नहीं है विद्या एवं जब ज्ञान हो गया अब कोई प्रतिबंध होना संभव नहीं है ज्ञान के लिए प्रतिबंध हो, हो, हो सकते थे पहले किन्तु ज्ञान होने पर कोई प्रतिबंध होना संभव यही कह रहे हैं विद्या ज्ञान से ही ज्ञान के द्वारा ही सर्व प्रतिबंध से अपनी सारे प्रतिबंध हट चुके उसके सब हटा दिए गए इसलिए कोई प्रतिबंध उसमें नहीं है उसकी मुक्ति जरूर है ज्ञान के बाद अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्षो नान्य प्रतिबंध मोक्ष मैंने क्या है मोक्ष एक अज्ञान का प्रतिबंध अज्ञान एक प्रतिबंध था अज्ञान प्रतिबंध वाला होता मोक्ष अज्ञान या अविद्या प्रतिबंधो यश्य बहुगरी समाज करना अज्ञान है प्रतिबंधक जिसका मोक्ष के प्रतिबंधक क्या है अज्ञान जब तक अज्ञान है तब तक, तक मोक्ष नहीं है किंतु वह अज्ञान नाश हो गया किस से? ज्ञान से इसलिए कोई प्रतिबंधक हो ही नहीं सकता बाकी ये कहते हैं अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्षो नान्य अन्य नहीं अन्य प्रतिबंध कोई है नहीं मोक्ष के लिए अज्ञान ही है अज्ञान की निवृत्ति हो गई है अविद्या की निवृत्ति होगी ज्ञान से इसे कोई प्रतिबंध रह नहीं सकता कि विद्या <coughs> अपने अविद्या के द्वारा हटाया जाता है क्या अविद्या हटाया जाता है अज्ञान हटाया जाता है तो अज्ञान हटने से कोई प्रतिबंध नस्तु नहीं होता जब तक अज्ञान था तब तक प्रतिबंधक थे विद्या ज्ञान के द्वारा विद्या का निवृत्ति हो गई कोई प्रतिबंधक नहीं हो है उसको यही कहा आगे लाष में देखो तो मोक्ष तो अपना नित्य है स्वरूप है आत्मभूतत्वाद नित्यत्वाद मोक्ष से मोक्ष नित्य है नित्य मुक्त है आत्मा कोई बंधन में होता ही नहीं मान्यता आई हुई है अज्ञान के कारण कभी आत्मा बधा हुआ नहीं है अगर बधा हुआ होगा तो मोक्ष मोक्ष होगा भी नहीं वो तो केवल भ्रांति से बंधन माना हुआ है इसने अज्ञान के कारण माना हुआ है नित्यत्वात मोक्ष नित्य है आत्मा मुक्त स्वरूप नित्य है और आत्मत्वात वो मो, मो, मोक्ष क्या है आत्मा आत्मस्वरूपी है आत्मा से अतिरिक्त नहीं अपना स्वरूप ही है वो। ऐसा होने से आत्मभूतत्वात एक कहा टिप्पणी सात आठ की नित्यवात उत्पत्ति अभाव उत्पत्तो प्रतिबंधा अभाव मोक्षक की उत्पत्ति नहीं है क्यों वो नित्य है अगर वो अनित्य पदार्थ होता तो उत्पत्ति में बिघन पड़ सकता था किंतु तो वो नित्य है आत्मा नित्य मुक्त ही है शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है नित्यत्वा नित्य पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है इसलिए उत्पत्तो प्रतिबंध उत्पत्ति में कोई प्रतिबंध नहीं है उसमें अच्छा दूसरा आठ नंबर में आत्मभूतत्वना नित्य प्राप्त दूसरी बात आपका स्वरूप है मोक्ष से कोई प्राप्त करने योग्य नहीं है अपना स्वरूप ही है वो वो तो अविद्या निवृत्ति के लिए साधन कर दी है जितने भी साधन है अविद्या निवृत्ति के लिए कहा आत्मभूतत्व नित्य प्राप्त अपना स्वरूप होने से नित्य प्राप्त ही है वो मोक्ष इसलिए तद अभाव इसलिए प्राप्ति में भी प्रतिबंधक का अभाव ही रहेगा प्रतिबंधक नहीं है वहां कोई हाँ केवल अविद्या हटाने के लिए लिए थे सारे प्रतिबंधक अविद्या काल में थे अविद्या ज्ञान से हट गया है अविद्या हट पर कोई प्रतिबंधक नहीं रहेगा इसलिए उसकी मुक्ति होगी होगी एक कहा इसलिए यही सिद्ध होता है स या कसित जो कोई भी हो कोई विशेष जाति पाति आदि का ये चर्चा नहीं है जो भी ब्रह्म को जानेगा वो ब्रह्म ही होगा ब्रह्म भेद ब्रह्म ये स्थिति है तस्मात यह कश्चित स या कसित सा, जो कोई भी हो यह वह भाई प्रसिद्ध है लोके इस लोक में तत्परम ब्रह्म वेदा उस परम ब्रह्म को जो जानता है जानता कैसे किस रूप से जानना साक्षात अहमास्मि अश्मी वही ब्रह्म मैं हूं ऐसा साक्षात जानता हो भिन्न करके जानने से बल नहीं मिलेगा दूसरा बहुत बड़ा हो गया तो हमें क्या मिलेगा तो मैं वह ब्रह्म मैं ही इस रूप से जानता हो अभेद रूप से जानता हो साक्षात अहमे वी थी वो ब्रह्म मैं ही ऐसा जानता हो So, वो व्यक्ति अन्य गति को जा नहीं सकता जो शंका उठाई थी पूर्व ने ज्ञान के बाद भी मुक्ति में माने अन्य गति को जा सकता है देवता बिघ्न डाल सकते हैं क्लेशादी बिघने डाल सकते हैं इत्यादि कहा था किंतु नहीं क्योंकि मोक्ष माने अविद्या प्रतिबंधक मात्र है अविद्या जो प्रतिबंध हट गया प्रतिबंध घट गया मोक्षा उसका ये कहा अन्य गति को नहीं जा सकता कोई स्वर्गाधि गति जाना संभव नहीं ये कहा देवीर भी तस् प्राप्ति प्रति विघ्नो न शक्यते कर दो ज्ञानी को ज्ञान होने के बाद देवताओं के द्वारा भी विघ्न नहीं किया जा सकता वो तो ज्ञान के पहले विघ्न कर सकते हैं ज्ञान के लिए विघ्न कर सकते हैं उस काल में अज्ञान है ज्ञान के पहले उस काल में विघ्न कर सकते हैं किन्तु ज्ञान होने के बाद में देवताओं का भी सामर्थ्य नहीं है कि उसको विघ्न डाले ये कहा देवैर भी देवताओं के द्वारा भी तस्वी ब्रह्मवेदता ब्रह्म है उसको ब्रह्म प्राप्ति प्रति जब ज्ञान होने के बाद ब्रह्म प्राप्ति के प्रति विघ्नो न शक्य थे कर तो देवताओं के द्वारा विघ्न नहीं किया जा सकता नव की टिप्पणी विद्योदय प्रति एवं देवादि विघ्न ज्ञान के उदय के प्रति देवादि विघ्न कर सकते हैं ज्ञान उदय होने पर कोई देवताओं की ताकत नहीं की वह विघ्न डाले कोई क्योंकि विघ्न के कारण अज्ञान अज्ञानी हट गया है कहां से विघ्न आएंगे कोई कुछ नहीं कर सकता कहा इसलिए ब्रह्म प्रति इत्यादि कहा देवताओं के द्वारा विघ्न भी नहीं हो सकता हाँ ज्ञान के पहले विघ्न कर सकते हैं वो ज्ञान होने पर विघ्न नहीं कर सकते यही कहा आत्मा ही यशांश इन देवताओं का भी आत्मा स्वरूप है वो अपने स्वरूप को कैसे विघन डालेगा जो मोक्ष है आ, वो ज्ञानी जो हो जाता है देवताओं का भी देवानाम आत्मा ही ऐसी ये देवताओं का भी वो स्वरूप होता है तो अपने स्वरूप को तो कोई विघ्न नहीं डालेगा ना अपने से भिन्न को विघ्न डालेगा इसलिए देवता भी विघ्न नहीं कर सकते ज्ञान होने के बाद ये कहा दस के चीट स्त्रुति में आह क्योंकि तो श्रुति बोलती है क्या बोलती है आत्मा ही यशा स भवती तस्य है देवासना भूत्या ईशते इत्यादि यह श्रुति है इन देवताओं का भी वो आत्मा मन स्वरूप हो जाता है आत्मा ही आत्मा मन स्वरूप यशा मैंने देवार स माने वो ज्ञानी ब्रह्मविप्ता व्यक्ति जो होगा ब्रह्मवि ऐसा हो जाता तस् उस ज्ञानी को ह देवासना अभूत्या ईशते देवासना भूत्या नहीं सत्य कोई ऐश्वर्यादि दे करके उसको कोई शासन नहीं कर सकता देवता आदि ज्ञानी को ऐश्वर्य आदि देकर के लोभ में पड़ जाए विषय भोग में लग जाए नहीं कर सकते शासन नहीं कर देवता लोग जो भिघ्न डालते हैं किस रूप से यानी आपको ऐश्वर्य आदि कोई कोई सामने कर देते हैं उसके तरफ आप लग जाते हैं खिलौना दे देते हैं खिलौना में लग गए आप शब्द प्रस रूप रसगंधादि कोई विषय आपके सामने देंगे वो आपके लिए खिलौना बन गया आप उसने रम जाएंगे इधर भूल जाएंगे आप अपनी साधना भूल जाएंगे इस तरह से देवता लोग लुभाते हैं तो अब देवता नहीं लुभा सकते उसके ये टिप्पण में का दिया का आत्मा ये साम वो तो इन देवताओं का भी स्वरूप हो जाता है विज्ञानी माने उस ज्ञानी को हेवासना भूतिया ईशते अपने ऐश्वर्य के द्वारा उसको भूति माने ऐश्वर्य के माध्यम से शासन नहीं कर सकते उस को वो ऐश्वर्य छोड़ के ऊपर चला गया वो के ऐश्वर्य में है ही नहीं वो उसको कुछ नहीं कर सकता ऐसा कहा हुआ है इसलिए ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता जो कहा वही है ब्रह्म ब्रह्म भगवती ये सारे हेतु से सिद्ध तो हुआ ब्रह्म विद्वान माने ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म भगवती ब्रह्म ही होता है अन्य गति को प्राप्त होना संभव नहीं और भी फल है इसका क्या है नाश्य विदुषो अब विदुषो ब्रह्म न विदुषा कुल इस का कुल में कुल माने वंश परंपरा को कुल कहते हैं वंश परंपरा दो प्रकार की है एक गुरु शिष्य वंश परंपरा और एक पिता पुत्र वंश परंपरा जन्मना वंश विद्य वंश वंश माने परंपरा पिता के बाद पुत्र या गुरु के बाद शिष्य शिष्य के बाद फिर शिष्य ऐसी परंपरा के बाद पुत्र पुत्र के बाद पुत्र, परंपरा है वंश शब्द का यही परंपरा दो प्रकार के होते हैं एक जन्म से और एक विद्या से गुरु शिष्य संबंध चलता है उधर पिता पुत्र संबंध चलता है दो प्रकार के होते हैं अश विदुषा कुले इस ब्रम्हवेता के कुल में वंश परंपरा में चाहे वो जन्मना हो चाहे विद्याया हो दोनों में अब अब्रम्हवि न कोई नहीं होता सब ब्रह्मव्यता ही पैदा होते जाएंगे तो ज्ञानी का ही कुल चलता रहेगा ऐसे कुल चलेगा एक, एक नंबर की टिप्पणी कुले शिष्यादि वंशे चाहे शिष्यादि हो चाहे वंश हो दो दो है माने दो प्रकार के कुल होते हैं गुरु शिष्य परंपरा के भी कुल परंपरा है और पिता पुत्र संबंधी भी एक परंपरा चलती है दोनों कुल कोई भी कुल हो अगर ब्रह्मव्यता हुआ है तो उसके कुल में अब यह कहा हुआ किंच और भी बात है ये ब्रह्म ज्ञान का फल एक तो मुक्त हो जाना दूसरे उसको उसके कुल में कोई भी अज्ञानी नहीं रहेगा सब ज्ञानी के परंपरा में जाएंगे तीसरा फल जब तर शोकम यह भी है तरत शोकम ऐसा आया था शोक को पार कर जाता है क्या है शोक तरकम कि क्या है तो अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम ये अनेक प्रकार के अपने पास इष्ट थे इष्ट का वियोग हो गया इष्ट पदार्थ का वैकल्य मान वियोग होना तन निमित्त हमें कष्ट होता है हमारा जो इष्ट वस्तु था उसको किसी कारण से अपहरित हो गया चला गया मर गया नष्ट हो गया तो हमें कष्ट होता है ये शोक होता है वो शोक नहीं होता इस ज्ञानी को कहा तरश हम कार्य करते हैं अनेक इष्ट वैकल्य निमित्त अनेक प्रकार के हमारे जो इष्ट के साधन अनेक हैं हमारे पास उसके वियोग निमित्तक जो शोक हो है वो शोक नहीं होगा ज्ञानी को मान संतापम शोक माने मानस संताप है जब इष्ट का वियोग होता है इष्ट वस्तु का तो हमें दुख होता है मन में होता है दुख तो मानस संताप को शोक कहते हैं इस शोक उसको नहीं होगा आत्म पिता को दो नंबर की टिप्पणी वैकल्य माने वियोग वैकल्य शब्द का करता वियोग किसका इष्ट का वियोग से होने वाला कष्ट जो मन में कष्ट होता था वो नहीं होगा उसको उसके दृष्टि में अब कोई इष्ट रहा ही नहीं संसार की वस्तु कोई इष्ट है ही नहीं उसकी दृष्टि में ऊपर उठ चुका है अच्छा और दूसरी बात जीवन एवं अतिक्रांत होती जीते जी वो तो अतिक्रमण कर चुका है वो जीते जी उस ब्रह्मत्ता ने उनको अतिक्रमण कर दिया है इष्ट इष्ट पदार्थ जो माने जाता था उनसे उसको अतिक्रमण करके आत्मा में जाके बैठा हुआ है संसार के वस्तु को ये कौड़ी के समाज भी नहीं मानता वो इसलिए उसको कष्ट नहीं होगा कष्ट तो उसको होता है जिसको जिसने उनको बहुत महत्ता दे रखा है किसी को कष्ट होगा इष्ट वस्तु के अच्छा आगे तरह पाप मानव और पापों से भी मुक्त हो जाता है पाप को भी पार कर जाता है पाप माने क्या है तो कहते हैं धर्मा धर्माक्षम धर्म और अधर्म नाम दो प्रकार के पाप वेदांत तो में पाप शब्द तो दोनों को कहते हैं धर्म भी आगे जन्म मरण के चक्कर से बाहर तो करने वाला ही नहीं शरीर देगा अधर्मवी जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं करता शरीर ही देगा एक स्वर्गीय शरीर देगा तो एक नारकीय शरीर देगा कुछ भेद आएगा उसमें सुवर व लोहे भेद ये भी श्रृंखलात्म भेद्य तो थे सोने की कीमत अलग है लोहे की कीमत अलग है दोनों का भेद होने पर भी अलग अलग है किंतु अब एक तोला के हिसाब में मिलता है और एक किलो के टन के हिसाब में मिलता है बहुत अंतर है किंतु अगर उसके जंजीर बनाए जाए सोने का बनाया जाए चाहे लोहे का बनाया जाए बांधने के लिए तो बराबर ही होते हैं दोनों दोनों जब बंधन के लिए तो बराबर काम आते हैं उनकी कीमत जैसे भी वैसे ये धर्म और अधर्म की स्थिति ऐसी है हाँ एक स्वर्ग देने वाला एक नरक देने वाला है वो बात अलग है उनके किन्तु जब वो हमारे लिए बंधन के लिए तो दोनों बराबर है शरीर दोनों देंगे शरीर देना ही बंधन है चाहे धर्म हो चाहे इसलिए कहा तरति पापमानम पाप, पाप पुण्य दोनों को लिया धर्मा धर्माख्यम तो धर्म और अधर्म दोनों के दोनों पाप पुण्य दोनों ही पाप शब्द से कहा गया <स्थाथ> दोनों को पार कर जाता है धर्मा धर्म के फल चाहता ही नहीं संसार है धर्मा धर्माधर्म के फल संसार के अंतपाती है उससे ऊपर उठा हुआ होता है इसे भी पार हो जाता है यह कहा और चौथी बात यह भी है गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो भवत यह भी है गुहा ग्रंथी गुहा में जो ग्रंथी पड़ा पड़ी है गांठ गांठ पड़ा है गुहा माने हृदय रूपी गुहा भीतर भीतरू गुहा हृदय काश में गांठ बना हुआ है किसके एक चेतन और एक जड़ दोनों का गांठ पड़ा हुआ है इसी कहते हैं अध्यास जड़ चेतन का अध्यास तारात में यही बोलते हैं हृदय में है मान बुद्धि में गांठ बना हुआ है मैं मनुष्य हूं ऐसा बोल रहा है ये चेतन और जड़ के मिला करके बोल रहा है किंतु तो मिला हुआ करके मानता नहीं एक ही मानता है मैं इसमें मिल गया हूं ऐसा समझता तो थोड़ा अलग करने की को कोशिश करता किंतु तो नहीं एक एकत्व बुद्धि हो रखी है जड़ चेतन में जो एकत्व बुद्धि है इसी को कहा हृदय ग्रंथी एक अधिक गुहा ग्रंथी ब्यो हृदय हृदय अविद्या है। हृदय में जो अविद्या का गांठ बना हुआ है जड़ चेतन का गांठ है विमुक्तो अमृतो भवती और इससे मुक्त होता हुआ जब इस तालात में से हटेगा जिस दिन हटेगा देह से बाहर हो जाता है तो अमर भाव में चला जाएगा जब तक देह में तालात में है तब तक अपने को मरने वाला बांध रहा है मैं इतने साल का हो गया हूं अब जाने वाला हूं यही बोलते है ना तो साल असल में कितने किसका हुआ शरीर का साल है जितने वर्ष हुआ है शरीर की आयु है आत्मा की आयु तो है नहीं किंतु वो शरीर के साथ एकता करके शरीर के आयु को अपना आयु मान के बोलता है मैं मरने वाला हूं अब मेरा उम्र हो गया ये बोलता है एक गुहा ग्रंथी है एक जड़ चेतन की ग्रंथी बोलते हैं इसको विमुक्त अमृतो भगवती इति उत्तम है ये पहले कहा भी था कहा विद्यते हृदय ग्रंथे चित्यन्ते सर्व संशया छीयते चाष्य कर्माणी तस्मी दृष्टि पराबरे इसी मुंडक में पहले कहा था कठोपनिषद में तो कहा था कि? इसी मुंडक में कहा था ये बताया तीन की टिप्पणी हृदया विद्या ग्रंथिभ्यो अविद्यासना अविद्या अविद्या प्रचयभ्य अविद्या के जो तो संस्कार का प्रचय है ना समुदाय उससे अलग मुक्तासन, कहा था विद्यत हृदय ग्रंथि छिद्य की तस्वीर मुंडक में कहा था, था। मुंडक में में इसी था, चास्य परावरे कहा था, चित्ते माने अगर उस परावर परमात्मा को जान लिया सबसे उत्तम जो परमात्मा है उसको समझ गया तो तीन काम इसका हो जाता है हृदय में जो गांठ पड़े हैं तादाद में जड़ चेतन की तादाद नष्ट हो जाता है वित्तीय छे सर्व संशय जो संशय जो भी कुछ भी थे प्रमाणगत संशय प्रमेयगत संशय माने ये जो उपनिषद आदि वेद वेद मंत्रों में संशय हो जाए क्या पता जैसे बाइबिल है वैसे उम्म है वैसे ये भी होगा किसी बनाया होगा अपने कमाई खाने के लिए बनाया होगा ये बुद्धि आ जाए तो आपको विश्वास नहीं होगा प्रमाण में गलत समझ गया तो आप संशय बना रहेगा क्या पता सही है कि गलत है दूसरी बात प्रमाण में जो लोग अपौरिषे अनादि अपौ भेद बोल रहा है सही है मान लेते हैं प्रमेय में आत्मा में के बारे में संशय होगा आत्मा के बारे में बहुत झगड़ा है पहले तो अस्थि नास्ती करके झगड़ा है एक पक्ष बोल रहा है नहीं है आत्मा आत्मा कुछ नहीं है आज का भौतिक नहीं मानता है कुछ ही सब चार बात है तो अस्ति नास्ति में झगड़ा है कोई पक्ष बोल रहा है कोई पक्ष बोलता है नहीं है समाज में ऐसी चर्चा है कोई सुनकर करके हमारे मन में संशय होगा प्रमेय में संशय होगा अस्ति करके जो मान के चल रहा है वहां भी झगड़ा है कोई अणु मानता है कोई मध्यम मानता है कोई विभु मानता है कोई कुछ मानता है परिवार में झगड़ा है कोई करता मानता है कोई भोक्ता मानता है कोई करता भोक्ता दोनों मानता है कोई अकर्ता अभोक्ता मान रहा है बहुत सारे झगड़ा है तो संशय होगा सुन करके प्रमाण में संशय प्रमेय में संशय जब आत्मा को जान लेगा फिर संशय नहीं रहेगा आत्मा आवला मिल गया तो देखने पर अब संशय नहीं होगा आवला है कि नहीं है संशय नहीं होगा ठीक इसी प्रकार आत्मा को जानने पर यह स्थिति होगी विद्यते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशय प्रमाणगत संशय भी चला जाएगा और प्रमेयगत संशय भी चला जाएगा छियंत चारण इसके जितने कर्म थे प्रारंभ छोड़ करके संचित कर्म जितने थे और क्रियमाण जो होंगे ज्ञान उत्तर होने वाले कर्म ये भी सब नष्ट हो जाते हैं क्षीण हो जाते हैं उस परावर परमात्मा के दर्शन होने पर ऐसा इसी मुंडक में कहा था करके कहा अच्छा आगे मंत्र है तदे तद रीचाभत क्रिया बंत श्रोत्रिया ब्रह्म निष्ठा ैतादेत शिरोवृतस्त चीर्ण तदेतरी क्रियाबंद्रोत्रिया ब्रह्म निष्ठ स्वयं जुह्वतता ब्रह्म शिरो व्रतम विधि तदेतम इसी बात को मंत्र ने भी कहा है कहते हैं ऋचा माने मंत्र मंत्र के द्वारा भी कहा गया है अभ्युक्तम अभिप्रकाशित प्रकाशित हुआ है क्या प्रकाशित हुआ क्रियावंत जो निष्काम कर्म करने वाले लोग हैं क्योंकि ज्ञान के लिए पहले कर्म की वर्णाश्रम विधित कर्मों की आवश्यकता है निष्काम कर्म निष्काम उपासना जो भी कर्मों की निंदा शास्त्रों में है वह सकाम कर्मों की है ध्यान देना निष्काम कर्मों की निंदा नहीं है तत्त वर्ण तत्त तत आश्रम गठित कर्म अलग अलग कर्म है अलग अलग उपासनाएं हैं सभी आश्रमियों के लिए सभी वर्णियों के लिए एक ही कर्म नहीं है एक ही उपासना भी नहीं है ब्रह्मचारी के लिए उपासना अलग प्रकार की गृहस्थों की उपासना अलग प्रकार की बान पृष्ठियों का अलग प्रकार है सन्यासियों के अलग प्रकार है कर्म भी अलग अलग प्रकार के हैं सभी के लिए है आश्रम विहित कर्म है सबके हैं तो क्रियावंत निष्काम कर्म करने वाले श्रोत्रिय और वेद का श्रवण करने वाले वेद पढ़े हुए हों शास्त्र पढ़े हों, स्रोत्रिय हो छंद वेद पढ़ने वाले को स्रोत्रिय कहते हैं ियम छंदो ऐसा व्याकरण में सूत्र ही है छंदो अधे इस अर्थ में होता है वेद को पढ़ता है उसको कहेंगे श्रोत ऐसा होता है शास्त्र वेद पढ़ा हुआ पढ़े हुए हो क्रियावान हो बने, निष्काम कर्म करने वाले हों और ब्रह्म है ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले हों नेतराम स्थिति निष्ठा निरंतर चिंतन उसी चले ब्रह्म का चले मैं शरीर नहीं हूं मैं सचिदान आत्मा हूं बुद्धि हो निष्ठा रखने वाले विषय निष्ठा नो विषय में निष्ठा न आत्मा में रमण करने में निष्ठा रखने वाले मानेतरा स्थिति निष्ठा निरंतर उसी में स्थिति रहने के तो श्रोत्रिया ब्रह्म निष्ठा स्वयं जूहते एक और स्वयं हवन करने वाले हवन करते हैं कहा श्रद्धा यंत जूहते श्रद्धा पूर्वक एक नामक अग्नि में हवन करने वाले एक नाम के अग्नि हैं, उसमें हवन करने वाले लोग उन्हीं के लिए इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करे सबके लिए नहीं ये उपदेश देने के लिए ये अधिकारी देख करके दे ते शाम एवं उन्हीं के लिए एवं एताम ब्रह्म विद्या बधे उन्हीं के लिए बताए ये ब्रह्म विद्या को उपदेश उसी को करे किनको तो कहा पहले तो क्रियावान हो स्रोत्रिय हो ब्रह्मनिष्ठा हो ब्रह्मनिष्ठा एक नाम के अग्निक में हवन करते हैं श्रद्धा पूर्वक हवन करते हो और शिरोव्रतम विधिवत जिन्होंने शिरोव्रत धारण किया हो विधिवत शिरोव्रत को धारण किया हुआ हो क्या शिरोव्रत माने अथर्ववेद पढ़ने वालों के लिए पहले जमाना ऐसा रहा शीर में अंगीठी रख करके पढ़ने की जमाना था अथर्वेद के लिए ऐसे शिरोव्रत होता था शीरोव्रत जलते हुए अंगिटी है ऊपर अंगिठी रखना शीर में तब पड़ते थे अथर्वेद को शीरोव्रत कहा जाता है जिन्होंने विधिवत शिरोव्रत किया हो उन्हीं के लिए इस प्रमित्ञा को कथन करे इस मुंडो परिषद में आयी हुई का उपदेश उन्हीं को दे अन्य को न दे अन्य अधिकारी नहीं होते ऐसा कहा है। हो जाते हैं ये बताएगा बाद कहते हैं अथा ब्रह्मविद्या संप्रदाय विधि उप प्रदर्शन उपसार करिये अब ब्रह्मविद्या के विद्या का जो विधान है संप्रदान का विधान देना संप्रदान मान देना ब्रह्मविद्या किसको देना किसको नहीं देना इस मुंडषद की विद्या को किसको देना किसको नहीं देना इसके लिए कहा अथा इधानीम ब्रह्म संप्रदान विधि जो संप्रदान का विधि है सम्यक प्रदीयते अस्मृति संप्रदान इसके लिए दिया जाता है इसलिए संप्रदान कहा जाता है दान लेने वाला व्यक्ति को संप्रदान कहते हैं जिसको दिया जाए ना उसको संप्रदान कहते हैं संप्रदान का विधि बताते हैं उस विधि के उपर के द्वारा उपसार करते ग्रंथ का भी उपसंगार किया जाता है तदेत विद्या संप्रदान विधान मंत्रेणा अभ्युक्तम अभिप्रकाशित ये जो विद्या के संप्रदान मुंडोकोपन सद जो ब्रह्म विद्या है इसके संप्रदान मैंने किस तक एक, किसको देना दान किसको नहीं देना अधिकारी के बारे में संप्रदान विधान रीचा माने मंत्रेणा अभ्युक्त माने अभिप्रकाश मंत्र के द्वारा प्रकाशित किया गया ये मंत्र है ये बोलता है किसको देना चाहिए विद्या किसको नहीं देना चाहिए बताता है तो किसको देना चाहिए क्रियावंत क्रियावान क्रिया यथोक्त तो कर्मानुष्ठान निष्काम कर्म करने वाले हों अपने अपने बर्णाश्रम भीत कर्म निष्काम भाव से करने वाले हों सभी के सभी कर्म नहीं है यह ध्यान देना श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात्ता पर भयावह गीता में दो दो बार बोला है अपने धर्म जैसा भी होगा एक संयासी सोचे ब्रह्मचारी का धर्म अच्छा है वो पालन करूं वो गलत करने जा रहा है स्वधर्म का परित्याग और दूसरे धर्म का स्वीकार करना दो दो अपराध लगेगा उसको वैसे ब्रह्मचारी सोचे संन्यास अच्छा है और ब्रह्मचारी अवस्था में रहकर संन्यास धर्म का पालन करने लग जाए उसके लिए भी गलत होगा जिस धर्म जिस आश्रम में है जिस वर्ण में है उसको वही धर्म पालन करना होगा श्रेयां स्वधर्म विग्रह प्रधर्मुषिता दूसरे का धर्म अच्छा लगे तब भी अपना धर्म अच्छा होगा कल्याण करने वाला होगा इसके लिए तो क्रियावानता माने यथोक्त कर्मानुष्ठान युक्त है यथोक्त कर्मा टिप्पणी में कहा यथोक्त कर्म क्या होता है निष्काम कर्म विवक्षितम टिप्पणी का बताया निष्काम कर्म है विवक्षित है निष्काम कर्म करने वाला कर्म करता है अपने आश्रम विहित वर्ण विहित कर्म करता है निष्काम भाव से करता है ऐसा कर्म करने वाले हों और स्त्रोत्र अब शास्त्र पड़े हों वेद पड़े हुए हों उनको ये ब्रह्म विद्या का उपदेश उनको करना चाहिए और तीसरा ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले हों ब्रह्म में निष्ठा रखते हों रखने वाले हों क्या करें जी साधु बन गए लोग क्या बोलेंगे थोड़ा न बैठेंगे तो लोग कुछ बोलेंगे ऐसा करके भी भजन होता है और एक निष्ठा उसमें समय अपने दे करके अमूल्य समय देकर बैठता है ये भी एक भजन होता है निष्ठा होनी निष्ठावान हो ब्रह्मा अपरस्म ब्रह्म ही अभियुक्त है ब्रह्म निष्ठा माने अपर ब्रह्म में लगे हुए हूँ क्योंकि मुख्य ब्रह्म तो उनको मिले नहीं अभी उसके लिए तो उपदेश देना है मुंडो को परिषद का उपदेश देना है अपर निष्ठा रखने वाले हूँ परब्रह्म ब्रह्म बहुत सब अपर ब्रह्म में निष्ठा है उपासना आदि कर रहे हैं और पर को जानने की इच्छुक है ऐसे लोगों को उपदेश करना चाहिए परमात्मा जानने के बहुत सुख है जानने को बहुत इच्छुक बहुत जानना चाहने वाले हों और स्वयं एकर्षम एक नाम अग्नि जू और जूहती और ये एक नाम के अग्नि में हवन भी करते हो एक नामक अग्नि में हवन करने वाले लोग हों और किस तरह से कहा श्रद्धा श्रद्धा संत है जो श्रद्धालु होते हुए हवन करते हैं ऐसे लोग हों तेषाव संस्कृता नाम जो ऐसे जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया संस्कृत आत्मा ये शांति संस्कृत आत्मा आत्मा माने मन जिनका मन अंतकरण शुद्ध हो गया ऐसे लोगों के लिए ही पात्र भूतानाम इस ब्रह्म विद्या के पात्र होते हैं ऐसे लोग पात्र जो पात्र स्वरूप हो गया उनको एक तमाम ब्रह्म विद्या इस ब्रह्म विद्या को कथन करे गुरु याद बोले और क्या है शिरोव्रतम शिरोव्रत का धारण किया हो शीरोव्रतम शिव से अग्निधारण लक्षण, शीर में अग्निधारण स्वरूप एक व्रत होता है अथर्ववेद पढ़ने वालों के लिए ऐसा एक धारण अग्निधारण करने का माने जलती हुए अंगीठी शीर में रख करके पढ़ते थे कई जमाना था ये अथर्ववेद, अथर्वेद ही है यथा अथर्वणान वेद व्रतम जैसे अथर्वणियों आथ, का वेद का व्रत है माना अथर्व पढ़ने वाले को अथर्वण बोलते उनका है उनका वेद व्रत है शिरोव्रत प्रथम प्रसिद्धम प्रसिद्ध है और यू मान योष तीर्ण विधिवत यथा विधान तेजाम उसको किया है चीर्ण किया ऐसे व्रत को किया विधिवत किया है चीरो व्रत किया हो यथा विधानम विधि को अतिक्रमण न करते हुए किया उन्हीं के लिए ही ये इसको उपदेश करना चाहिए बाकी लोगों के लिए नहीं करना चाहिए ये कहा छह और सात की टिप्पणी कहा संप्रदाय आह संप्रदाय को जानने के लिए कहा किसको देना चाहिए इस विद्या की परंपरा कैसी चलनी चाहिए उसके लिए कहा था कहा यथा इत्यादि था अथर्वण जैसे अथर्वेद पढ़ने वालों को शिरोव्रत धारण करने का नियम है इत्यादि टिप्पणी में कहा न शिशा गुरु गुरु आज्ञा अवधारणम आज्ञा धारणम एवं शिरोव्रतम इत्यादि प्रलपन बाह्य पर कुछ लोगों का कहना था यहां ऐसे अर्थ करते थे ये टिप्पणी कार बोलने जा रहे हैं क्या अर्थ करते थे कि शीर से गुरु के आज्ञा को धारण करना इसका नाम है शिरोव्रत ये का क्या नियम है शेर में अग्नि रख करके पढ़ने का विधान है उनका पराहत हो गया जानना चाहिए साथ कहा साथ में कहा वेद व्रतम प्रसिद्धम कहा ना वेद व्रतम मान शिश अग्निधारणात्मक ऐसा व्रत शीर में अग्निधारण करके पढ़ने का व्रत का ऐसे लोगों के लिए ही मुंडों को उद्देश्य विद्या प्रदान इस ग्रंथ के द्वारा ये ग्रंथ जो चल रहा है आपका मुंडो को परिषद इसमें विद्या का प्रदान करना, करना है ज्ञान का प्रदान करना है शिष्य को ज्ञान देना है विद्या प्रदान अयम विधि एक विधान है क्या आथरबणिक नाम यदि ये आथरबणिक अथर्द पढ़ने वालों के लिए विधि है हैामर्श का शब्दात रीचा अभिताम करके एत शब्द है मंत्र में उस का अर्थ कर रहे हैं प्रकृत को परामर्श करता शब्द सर्वनाम है इसे अवगम्य देशे जाना जाता है ग्रंथ द्वारे न विद्या विद्या भी ग्रंथ के माध्यम से प्रकृत है या तो ग्रंथ को कहना कहा कि होगा विद्या आएगी विद्या भी प्रकृत है होता प्रदान नहीं करना चाहिए जिन्हों अधिकारी हो पात्र हो उन्हीं के लिए देना चाहिए लिए देंगे क्या गलत हो जाएगा नास्तिक जो होगा वास्तव में नास्तिक को ये आत्मज्ञान देने लग जाए वो क्या मानेगा संसार पुण्य पाप नहीं है ऐसा समझता यहां तो यही शब्द आएगा अच्छा और त्याग दो पुण्य को भी त्यागो, पाप को भी त्यागो बोला हुआ है ये स्थिति है तो पुण्य को तो पहले पुण्य पुण्यकर्म को तो त्याग के बैठा हुआ ही है अच्छा पाप कर्म से भी डरता था वो भी डरना बंद हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा और नास्तिक होने की संभावना है इसलिए सबको ये अधिकारी नहीं होते हैं सबको नहीं देना चाहिए इत्यादि कहा टिप्पणी आठ नौ दस आठ में कहा विद्या ही विद्या माने क्या ज्ञान माने क्या है जो तत्व तो आदि महाभाग के जन्य जो वृत्ति एक बनती है में अहम ब्रह्मास्म वृत्ति बनती है यही तो विद्या है यही तो ज्ञान है वृत्तिर न तो सकृता कदे यहाँ प्रकृति तो है ही विद्या तो वृत्ति तो यह कहा नही है तुम तो ये शब्द कहा कथम शब्द ये तत् शब्द परामृश्य मृश्य शब्द का परामर्श कैसे कर दिया शब्द कैसे आ गया यह तत्को प्रकृति का परामर्श प्रकृत करता है तो विद्या का परामर्श करने वाला नहीं है यह शंका आ गई इसलिए कहा ग्रंथ के माध्यम से विद्या या प्रकृत ग्रंथ के माध्यम से विद्या प्रकृत है एक उत्तर दिया था नवकिटिपन गया सर्वत्र सर्वोपनिषद ही सभी उपनिषदों में ये प्रक्रम नहीं है। मान इसके लिए बड़ा कड़ा नियम है मुंडो उपनिषद पढ़ने के लिए सभी उपनिषद के लिए इतना इतने, इतने कठिन है ऐसा कहा अग दस में कहते हैं संप्रदाय अनुसूचन ये तद विधान अपेक्षित ये इसका विधान का अपेक्षा रखता है जिन्होंने ये कार्य किया हो जिसका हम कर्म करने वाले हों इत्यादि जो बताया श्रोत्री हो ब्रह्मनिष्ठ हो एक ऋषि अग्नि में हवन किया हो पर धारण किया हो उनके लिए उपदेश करना चाहिए बाकी को नहीं करना चाहिए इत्यादि समझना ये कहा आगे मंत्र है तदे तत् सत्यम ऋषि अंगिरा पूर्वाच प्रतो तीर्णीते नमः नमः नमृिभ्यो नमृषि नैतदीर्णमृपी त्यम अंगिरा पूर्वाच अंगिरा ऋषि सौनकुपैली था ये जो सत्य परमात्मा है सत्य को कहा था सत्य माने परमात्मा आत्मा को ऋषि अंगिरा ऋषि जो अंगिरा ऋषि है उन्होंने किसको कहा था सौनिक जी को कहा था अंगिरा ऋषि ने सौनिक जी को बताया था पूर्व पहले पूर्व काल में ऐसा कहा था क्या कहा था नहीं तो अचीरण प्रतो अधे जिसने वेद मुंडोद के जो व्रत है वो पालन नहीं किया हो व्रत नहीं किया हो उसका ये इसका अध्ययन नहीं वो अध्ययन न करे न आधि वो अध्ययन नहीं करे कहा आगे बोलते हैं ये जो विद्या हमारे तक आई हुई है कहा से चल पड़ी होगी किसी महापुरुष ने दिया फिर उसने उसको दिया उसने उसको दिया उसने, उसने। मारे से परंपरा चला ब्रह्मा जी से लेकर के कहां से चल के आई है विद्या वो सभी महापुरुषों के लिए नमस्कार अंतिम करते हैं नम परम ऋषि परम ऋषि उन परम ऋषियों के लिए नमस्कार है जिन्होंने हमारे तक इस ब्रह्म विद्या को पहुंचाई है वहीं छोड़ देते कट जाना था स्थिति भगवान ने गीता में कहा ना उत्सदेवरी में लोकानपुर कर्म चेत हम शंकर मुख्या में माप्रजा मैं कर्म छोड़ दू तो आगे सब छोड़ देंगे देखा देखी ये परंपरा नष्ट यद्यपि मुझे कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है किसी प्राप्ति के लिए कर्म करना होता है न मे पार्थास्थित कर्तव्यम त्रिशलोक से किंचरा नानाप तुम तो अभाव्यम भरते कर्म नहीं भगवान गीता में बोलते हैं ये अर्जुन मुझे कोई अप्राप्त वस्तु तो कोई है ही नहीं फिर भी मैं कर्म में लगा हूं तीनों लोगों में कोई भी अस नहीं जो मुझे अप्राप्त हो अप्राप्त के लिए कर्म करना होता है कर्म करके अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करनी होती है मुझे तो प्राप्त ही फिर भी मैं कर्म में लगा हूं किसके लिए ये परंपरा नष्ट हो जाए देखा देखी मैं लोग न छोड़ दें इसी प्रकार नमः परम ऋषि पर जिन ऋषियों की परंपरा से हमारे कर्मसूली तक ये विद्या आई है जो आज हमें मिला मिली है विद्या तो उन ऋषियों को सभी के लिए नमस्कार है जहां से चल पड़ी और यहां तक पहुंची है, हमारे तक पहुंची ये विद्या उन सभी ऋषि के हम ऋणी तो हम क्या कर सकते नमस्कार ही कर सकते हैं और कुछ सेवा नहीं कर सकते हैं इसलिए कहा उन परम ऋषियों के लिए नमस्कार है उन परम ऋषियों के लिए नमस्कार है ऐसा कहा भाष्य में कहते तदे तद अक्षर पुरुष जो अक्षर पुरुष है अविनाशी पुरुष आत्मा उसके सत्यम जो सत्य है त्रिकाला है उसको ऋषि अंगिरा जो अंगिरा राम की ऋषि ने अंगीराराम पूरा पूर्वम सौन का पूर्व काल में सौन के लिए विधिवत उपसन्न आय सौन ऋषि विधिवत गए थे गुरु के पास जिस तरह से जाना चाहिए उदृतता आदि छोड़कर के ऐसे गए हुए थे विधिवत उपसन्न आय सौन गाय विधि पूर्वक गाय आयी हुई जो सौनक है उनके लिए पृष्ठभ थे और पूछा भी उन्होंने क्या पूछा था कश्मीर नो भगवो विज्ञाते सर्वम विज्ञात भगवती यह सौन के लिए प्रश्न किया था मुंडक जब चल पड़ा यहीं चल पड़ा था हे भगवान किसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ होता है सोना जी का यही प्रश्न था शुरू में आप भूल गए होंगे कश्मीन भगवो विज्ञात पूछने वाले जो सौनक है मोक्षार्थम विधिवत उसी प्रकार जैसे विधिवत गए थे सौनक जी अंगिराज के पास तो अंगिराजी ने छिपाया ने अंगिरा ऋषि ने सौनक जी, जी को बताया ठीक इसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी आज भी कोई तो, तो ने जो कल्याण चाहने वाला कोई आएगा अपने उद्धार हो इसके लिए परीक्षा परीक्षक बनके आने वालों के लिए विद्या नहीं बकानी चाहिए तो जरा देखते हैं कैसा है कैसा बोलता है जरा सुने उसके लिए कल्याण चाहता ऐसी स्त्रीय मुमुक्ष जो मुमुक्ष हो मुखक्ष के लिए इस विद्या कोई काम की नहीं है उसको तो समय नष्ट करना ही है केवल बाकी कुछ नहीं मिलने वाला जो मुमुक्षु होगा जो भोग लिप्सु होगा उसमें क्या मिलने वाला है केवल घंटा घंटा समय बर्बाद करेगा कुछ नहीं मिलेगा मुमुक्षवे मुमुक्षु के लिए मोक्षार्थम मोक्ष के लिए विधिवत जो विधिवत प्राप्त हुआ है गुरु के पास जी ढंग से आना चाहिए छाया हुआ के लिए अन्य व्यक्ति को कर्तव्य बनता है जैसे अंगिरा ने सवनों को बताया था उसी प्रकार अन्य आचार्यों के कर्तव्य बनता है कि अगर मुमुक्षु हो व्यक्ति वास्तव में कल्याण चाहता हो तो उसे विद्या का उपदेश करना चाहिए नैत ग्रंथ रूपम रूपर्णों न पठती ये जो अचीर्ण व्रत वाला है जिसने व्रत नहीं किया है जीवन में उपासना आदि नहीं की है उसको इस अध्ययन नहीं करेगा उसका अधिकार नहीं है क्यों उसको कुछ समझ में कुछ उल्टे हानि हो सकती है एक और दो टिप्पणी एक में कहा पुरुषम उबाचा पुरुषम उबाचा पुरुष को कहा अच्छा और किसी पुस्तक में कहा नापी अदित्यंतर नापी अदित्य ऐसा पाठ है किसी पुस्तक में ऐसा बताया चीर्ण व्रत से विद्या फलाय भवती फलाय संस्कृता भवती थी जो तो चीर्ण व्रत है जिन्होंने व्रत किया है जीवन में उपासना आदि की हुई है उसी के लिए जो विद्या फल के लिए होगी फल के मोक्ष देने वाली होगी ये चीर्ण व्रत से चीर्ण व्रत वाला जो व्यक्ति होगा जिन्होंने व्रत किया है ऐसे जो व्रत करने वाला व्यक्ति होगा उसी के विद्या फल के लिए संस्कार करने वाली होती है एक विधि समाप्ता ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या समाप्त हो गई जो उपदेश पूरा हो गया सा वो जो ब्रह्म विद्या है ये भ्यो ब्रह्मदिभ्य क्रमेण प्राप्त वो ब्रह्म विद्या जिन ऋषियों के माध्यम से प्राप्त हो गई परंपरा से प्राप्त हो गई हमें हमारे गुरु जी ने दिया हमारे गुरु जी को उनके गुरु जी ने दिया उनके गुरु जी को उनके गुरु जी ने दिया उनके उनके चलते चलते चलते चलते जहां से ये चल पड़ी है ब्रह्म विद्या तो सा वो ब्रह्म विद्या एक भी हो ब्रह्मा आदि ब्रह्म आदि से शुरू हुआ है ब्रह्मा जी से शुरू हो करके आई है पारंपरिक क्रमेणा कहा ब्रह्मा जी कहा हम न जाने कितने पीढ़ी हो गए उनके गिनेंगे तो गिन नहीं सकते हैं हजारों करोड़ों लाखों अरुओं खरवो पीढ़ी में है फिर भी जिन मुनियों ऋषियों ने परंपरा को न छोड़ करके लाए हमारे तक पहुंचा दी प्रमिद्या सुनने को मिली पारंपरिक क्रम ने परंपरा के क्रम से संप्राप्त प्राप्त किया ते नमः परम ऋषि उन ऋषियों के लिए सबके हम रेडी हैं जहां से ये प्रमुद्या चल पड़ी हमारे तक आई है सारे गुरुजनों के हम ऋणी है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये कर्जा से छुटाने के लिए नमस्कार ही कर सकते हैं और कोई हमारे पास वो नहीं है परम ऋषि नमः परम ऋषि परमां ब्रह्म साक्षात दृष्टव जिन्होंने परम ब्रह्म को साक्षात्कार किया है जिन ऋषियों ने ये ब्रह्मादे जो ब्रह्मादि हैं अवगम पंत साक्षात्कार भी किया जान भी लिया ते परमर्ष उन्हीं को परम परम ऋषि कहा, कहा गया है देभ्य हो भूय उनको बार बार हम नमस्कार ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते ये कहा कहावचनम अति आदर अर्थम परम ऋषि नम परम ऋषि दो बार बोला क्यों अति आदर देने के लिए आपको बार बार प्रणाम हो बोलते हैं ना अति आदर देने के लिए ये भी अति आदर सत्कार के लिए है मुंड समाप्ति अर्थ दूसरी बात मुंड को अपनी समाप्ति के लिए भी सूचका है ऐसा कहा टिप्पणी है ना साक्षात दृष्ट बनता यथा अग्निवायु इंद्र चुति जैसे अग्निवायु इंद्र ने साक्षात्कार किया था किन का ब्रह्म का कहाष्ट पशु आया था ते माने इंद्रवायु इंद्र ये जो अग्निवायु इंद्र है इन लोगों ने क्या किया इस परमात्मा को समीप में पर्श किया जैसा आया उसी प्रकार इन ऋषियों ने साक्षात्कार किया जिन ब्रह्म जिस आत्मा का साक्षात्कार किया उन ऋषियों के लिए नमस्कार है यह आता है काली साक्षात्कार ही नहीं कहते अपगत बन तश्च जान भी लिया प्रत्येक अपने से अभिन्न रूप से जान भी लिया प्रत्येक तया आत्म रूप से जान लिया उस परमात्मा को यदा अथवा यद साक्षात अप्रोक्षात् ब्रह्म ऐसा है स्त्रुति है जो साक्षात अपरोक्ष होता है ब्रह्म होता है परंपरा से अपरोक्षत घटादी भी हो जाते हैं किंतु साक्षात ब्रह्म कहते हैं इति अहमत्व साक्षात भाषमा भी अहम अहम करके भास रहा है सबको भास रहा है आत्मा भास रहा है सबको अहम अहम अहम किंतु दूसरा जोड़ करके भास रहा है अहम मनुष्य खाली अहम नहीं भास रहा है साथ में मनुष्य भी जोड़ करके हो रहा है यही तो है अहम तो आत्मा का स्वरूप है भाष ही सबको भाष रहा है स्फूरित आत्मा अहम यहा आत्मत्वे न साक्षात भाषवान भी अहम अहम इस रूप से आत्मरूप होने से साक्षात प्रकाशित होने पर भी यथा नेतरेशम ब्रह्मत्व न तद अवगति अन्य को ब्रह्मरूप से जानकारी नहीं हुई इस आत्मा का अहम अहम करके तो सभी को भाष ही रहा आत्मा होने पर भी जैसे ये अन्य लोगों को ब्रह्मरूप से जानकारी नहीं आई किन्तु इन ऋषियों को वो अहम अहम में ब्रह्म से जानकारी होगी इसलिए परम ऋषि हो गए वो ये आता है ब्रह्मत तदवित न तथा ऐसा न तथा ऐसा जिन ब्रह्मादियों का ऐसा नहीं है उनको तो साक्षात्कार है मैं वही ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान है ऐसा ब्रह्मादि नीति अभिप्रीत विशिष्टी अवगत बम दस साक्षात्कार भी हुआ है उनको मैं वही ब्रह्म हूं करके साक्षात्कार हुआ है ऐसे ऋषियों के लिए नमस्कार है ये कहा टिप्पणी एक मंगलाचरण लिखते हैं सुबोध शुद्धि कामेन विष्णुदेव भिक्षुणा आदित्याचार्य पादे ये शुभमकम विष्णुदेवानंद जो शास्त्र षष्ट पिष्टाधीश्वर थे कैलाश आश्रम के उन्होंने टिप्पणियां बनाई है ये पुस्तक में आज टिप्पणियां हम पढ़ रहे हैं उनके माध्यम से है तो कहते हैं सुबोध शुद्धि काम अपने ज्ञान की शुद्धि चाहता हूं अपने शुद्ध हो जाए ज्ञान शुद्ध हो जाए बाकी कोई प्रयोजन नहीं जैसे तुलसीदास रामायण लिखने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि स्वांत सुखा या तुलसी रघुनाथ गाथा मैं अपने अंत के सुख के लिए मैं अपने प्रसन्नता के लिए लिखने जा रहा हूं मैं किसी विद्वानों को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिए लिखने जा रहा हूं यह न कि कोई विद्वानों को प्रसन्न करूँ नहीं ऐसा लिखने से मेरा आनंद होगा तो ऐसे यहां भी बोल रहे हैं सुबोध शुद्धि काम अपने ज्ञान की शुद्धि से आने वाला विष्णु विष्णुदेवे निक्षुणा जो विष्णुदेवानंद भिक्षुप है सन्यासी हैं उनके द्वारा आदित्य आचार्य पादेप्य उनके गुरु जी थे गोविंदानंद जी गोविंदानंद जी थे उन, आचार्य पादेप्य आदित्य गुरु के चरणों में बैठ करके अध्ययन करके विष्णुदेवानंद टिप्पण शुभम अंकित ये जो टिप्पणी है अच्छी टिप्पणियां अंकित कर दिया यह कहा समय भी हो गया पुस्तक ग्रंथ भी समाप्त होता है यही रखते हैं ओ भद्रं कर्णे शुणिया मेवा भद्रम पश्येम्षवीजा स्थिर सुष्ठुवांशस्तुर्भशेम दीवि यु श